इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही अंबर में सिर पाताल चरण मन इसका गंगा का बचपन तन वरण वरण मुख निरावरण इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती इन शिखरों की माया ऐसी जैसे प्रभात संध्या वैसी अमरों की फिर चिंता कैसी इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है इसकी छाया में रंग गहरा है देश हरा प्रदेश हरा हर मौसम है संदेश भरा इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है जैसा यह अटल अड़क अविचल वैसे ही हैं भारतवासी है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी कोई क्या हमको ललकारे हम कभी न हिंसा से हारे दुख देकर हमको क्या मारे गंगा का जल, जल जो भी पीले वह दुख में भी मुस्कता है गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं तूफान तो चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी तलवारों से टूटी आंधी इसकी छाया में तूफान तो चिरागों से शर्माता है गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है कुछ ऐसा ही नाता है अभी आप सुन रहे थे गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम वाचक स्वर भारती परिमल